उमंग में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम दौड़ो मुझे बचाओ हम कहां बैठे यहां नहीं हम्म मोहन यहां बैठते हैं इस झाड़ी के पास यहां पर ढेर सारी मछलियां होंगी हां हां ये ठीक रहेगा गीतू तू मछली पकड़ तब तक मैं नहाता हूं हम पर यहां नहाएगा तो मैं मछली कैसे पकड़ूंगी सारी मछलियां तो भाग जाएंगी ठीक है तो फिर मैं उधर नहाता हूं ये अच्छा रहेगा हम यहां नहाते हैं लेकिन पहले कपड़े तो डाल लूं ये आ मैं यहां बड़े मजे से नहा रहा हूं तू भी आ जा नहीं नहीं मैं नहीं नाऊंगी तू नहा मोहन आ ना मछलियां बाद में पकड़ेंगे अच्छा चल मैं आ रही हूं मोहन उधर मत जा वहां गहरा पानी है कुछ नहीं होगा तू भी आ जा अब मैं डुबकी लगाता हूं अरे अरे निकल मोहन तू तो अंदर ही रह गया बचाओ बचाओ अरे ये तो डूब रहा है अरे कोई है बचाओ बचाओ मोहन डूब रहा है क्या हुआ क्या हुआ क्या बता बेटा गोविंद काका जल्दी कीजिए वो देखिए मोहन डूब रहा है अरे अरे ये तो बाहर में फस गया मैं देखता हूं अरे बेटा तुम मुझे पकड़ लो ठीक से पकड़ो तुम तो मुझे डुबाओगे आ आ आ आ आ भाग गए किनारे अरे बाप रे मेरा तो दम ही निकल गया काका मोहन का मुंह बंद है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा बेटा ये बहुत सारा पानी पी गया है इसे मुंह के बल लिटाकर इसके पेट से पानी निकालना होगा अब तू ऐसा कर इसे पेट के बल लिटा जी हां हां ऐसे हम इसकी पीठ के निचले हिस्से को दबाते हैं हम ए ए ए शुक्र है पानी तो निकल रहा है हम लेकिन मोहन कुछ बोल क्यों नहीं रहा मोहन मोहन अरे बेटा इसकी सांस भी नहीं चल रही है इसके मुंह से अपना मुंह जोड़कर सांस फूंकनी पड़ेगी तुम आटो बेटा हां हां हां अब इसकी सांस चलने लगी है लेकिन ये तो अभी तक बेहोश है गोविंद काका इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं हां हां चलो बेटा वरना मोहन की तबीयत और बिगड़ जाएगी जी ज्यादा देर करना ठीक नहीं है चलो इसे उठाओ हां हां उठाओ ऐसे चलो आप चलते हैं आओ अरे अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जल्दी देखिए देखिए मोहन के तबीयत खराब है अरे ये क्या हुआ मोहन को गोविंद भाई डॉक्टर साहब मोहन पानी में डूब रहा था बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल पाया हूं ओहो ये तो अभी भी बेहोश है डॉक्टर साहब जरा देखिए हम्म अह इसे सही समय पर ले आए गोविंद वरना इसकी जान खतरे में पड़ सकती थी वो तो यूं कहिए कि मैं सही समय पर पहुंच गया और मैंने इसके पेट से पानी निकाल दिया वरना पता नहीं क्या होता तुमने इसके पेट से पानी तुरंत निकाल दिया ये बहुत अच्छा किया इसकी सांस भी नहीं चल रही थी डॉक्टर साहब इसीलिए मैंने इसे मुंह से सांस भी दी है हम ऐसे में सांस क्यों रुक जाती है डॉक्टर साहब बेटा पहले मैं इसे संभाल लूं दवा दे लूं फिर बताऊंगा जी हां तो बेटा क्या पूछ रही थी तुम कि ऐसे में सांस क्यों रुक जाती है हम देखो बेटा पेट में अधिक पानी चले जाने से पेट फूल जाता है जिसके कारण फेफड़े ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं और सांस की गति धीमी हो जाती है ऐसे में अगर पेट का पानी निकालकर सांस की गति दोबारा सामान्य न की जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है अच्छा कितनी जल्दी करना चाहिए डॉक्टर साहब भई यह काम अधिक से अधिक 3 मिनट के भीतर शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 1 घंटे तक प्रयास करते रहना चाहिए अच्छा सांस फिर से कैसे चालू करते हैं डॉक्टर साहब देखो बेटा सांस फिर से चालू करने की क्रिया को कृत्रिम श्वास देना कहते हैं अच्छा इस क्रिया से पहले रोगी को पेट के बल लिटाकर पीठ पर दबाव देकर उसके पेट से पानी निकालना चाहिए हम्म फिर पीठ के बल लिटाकर उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाकर उसकी श्वास नली को सीधा करना चाहिए जी फिर रोगी के मुंह से अपना मुंह जोड़कर फूंक मारनी चाहिए यह क्रिया बार-बार दोहराने पर उसकी सांस सामान्य गति से चलने लगेगी यही तो मैंने भी किया था डॉक्टर साहब इसीलिए तो मोहन की जान बच गई तुमने बहुत समझदारी से काम लिया गोविंद लेकिन कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए वो क्या डॉक्टर साहब देखो बेटा रोगी अगर छोटा बच्चा हो तो उसके मुंह में बहुत जोर से फूंक नहीं मारनी चाहिए अच्छा और मुंह से सांस देते वक्त रोगी की नाक को दबा लेना चाहिए ताकि फूंक सीधे फेफड़ों तक जाए और यदि रोगी का मुंह ढाइल है तो मुंह बंद करके रोगी की नाक से मुंह जोड़कर सांस देने का प्रयास करना चाहिए जी गोविंद काका गोविंद काका डॉक्टर साहब देखिए मोहन को होश आ रहा है अरे अरे हां मोहन अब कैसा लग रहा बेटा जी अब मैं ठीक हूं हम्म। बहुत अच्छा। लेकिन बेटा, अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मोहन, अब तुम कभी भी नदी के बहाव की ओर नहीं जाओगे, समझे? जी, अब मैं बड़े लोगों की मौजूदगी में ही नदी के किनारे जाऊंगा। शाबाश बेटा। देखो, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और अगर किसी को मुसीबत में फंसा देखें, तो हमें धीरज से काम लेना चाहिए। और सहायता के लिए तुरंत किसी को आवाज देनी चाहिए हम जैसे गीतु ने किया क्यों गीतु जी शाबाश गीतु शाबाश डरो मुझे बचाओ अभी आप CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम सुन रहे थे विशे सैयोजन अमरेंदर बहरा, आलेक महम्मद अलीम, कलाकार नीरत शर्म, मंगत राम, अनन्या एवं रसक्डिप, धुनियंकन सतीश लाडे, निर्मान सहयोग डाउदयाल चतुरवेदी, निर्मान एवं प्रस्थते अजीत होरों।